राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोतलू गांव में 9 मई 1866 को गोखले जी का जन्म हुआ था उस समय देश राजनीतिक दृष्टि से संक्रांति काल में था कागल और कोल्हापुर में अपनी शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए गोखले जी पुणे आए उस समय रानडे चिपळूणकर आगरकर फुले तिलक आदि नेताओं के विचारों से महाराष्ट्र में नवजागरण हो चुका था उसके प्रभाव में आकर गोखले जी ने सुखमय सरकारी नौकरी का मोह छोड़ा और गरीबी में जीते हुए लोक सेवा के लिए जन शिक्षा का काम अपनाया एक मित्र ने उनसे पूछा कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा था मैं मंत्रिमंडल में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं इसी समय गोखले जी को उनके राजनीतिक गुरु मिल गए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के अनेकानेक आंदोलनों के प्रेरक ऋषि तुल्य महादेव गोविंद रानडे गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे रानडे जी ने अपने इस शिष्य के गुणों को पहचान उन्हें उचित दिशा में मोड़ा और महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश कराया रानडे जी ने जो कली हाथ में ली थी वो धीरे-धीरे खिलती गई और उसकी सुगंध देश भर में फैल गई पहले विद्यालयों और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने जो अध्यापन कार्य किया था उसके संबंध में उनके सहयोगियों ने कहा है गोखले जी जिस काम को उठा लेते उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देते महाविद्यालय में उनकी अध्यापन शैली पर छात्र मुग्ध थे हाईवेक पर दिए गए उनके भाषणों की जानकारी और अच्छी शैली के कारण उनकी बड़ी प्रशंसा हुई अंग्रेजी भाषा पर उनका ऐसा अधिकार था कि स्वयं अंग्रेज चकित रह जाते पर इन सबके पीछे कितना अथक प्रयास कितना परिश्रम होता स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए वे मिल्टन की कविता या स्कॉटबर्ग जैसे श्रेष्ठ लेखकों के लंबे-लंबे उद्धरण कंठस्थ कर लेते कक्षा में जो भी पढ़ाना होता उसे पहले से कंठस्थ कर लेते और बिना पुस्तक के पढ़ाते फर्ग्यूसन कॉलेज में प्राध्यापक के नाते कार्य करते समय उनके सार्वजनिक काम की व्याप्ति धीरे-धीरे बढ़ती गई अंत में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से निवृत्त होकर अपना शेष जीवन पूर्ण रूप से समाज सेवा में लगाने का निश्चय किया यह उनकी आत्मा का निश्चय था छात्रों द्वारा आयोजित विदाई समारोह में अपने भाषण में उन्होंने कहा था वैसे देखा जाए तो मैं इस महाविद्यालय में अच्छी तरह जम गया हूं मुझे ऐसे सहयोगी मिले हैं जिनके साथ काम करने में मुझे सम्मान एवं हर्ष का अनुभव होता है मेरे ये सहयोगी सदैव मेरे दोषों को छिपाकर मेरे गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहते आए हैं फिर भी मैं यह छोड़कर सार्वजनिक जीवन की संघर्षपूर्ण और अनिश्चित यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर से कोई आवाज मुझसे और से यह मांग करती रही है कि इसी मार्ग से तुम्हें जाना है विश्वास रखिए मैं केवल इस कर्तव्य बुद्धि से ही यह दायित्व ले रहा हूं कि देश का अधिक से अधिक कल्याण हो गोखले जी की महानता इस बात में थी कि छोटे-छोटे प्रसंगों में भी वे विचार और आचार में संगति रखने का प्रयत्न करते थे इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक जीवन देशभक्ति से प्रेरित उनके स्वभाव के विशेष गुणों का सहज परिणाम था गोखले जी ने अपने सामने तो यह लक्ष्य हमेशा ही रखा कि पहले देश फिर अन्य बातें पर औरों को भी वे इस बात का स्मरण दिलाते रहते थे गोखले जी की बीमारी में जब सरोजनी देवी उनसे मिलने गईं तो गोखले जी ने उनसे कहा संभव है यह हमारी अंतिम भेंट हो फिर से भेंट होगी या नहीं कोई नहीं जानता परंतु एक बात का स्मरण रखिए हमारा काम अब पूरा हुआ पर आपका जीवन पूदेश सेवा में समर्पित है गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी इस संस्था के आजीवन सेवकों को जो प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं उनमें से प्रधान प्रतिज्ञाओं में भी इस निस्वार्थ देशभक्ति का उल्लेख हुआ है मैं अपने देश को सबसे पहले मानूंगा मुझ में जो कुछ सर्वोत्तम होगा उसे मैं देश को समर्पित करूंगा देश की सेवा करते समय मैं किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं रखूंगा सभी भारतीयों को मैं अपना भाई समझूंगा जाति पंथ आदि के भेदभावों को मन में न लाते हुए सभी की उन्नति के लिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा छोटी-छोटी घटनाओं में भी उनका देशभिमांत दिखाई देता था जहाज की यात्रा में वे अन्य यात्रियों के साथ विदेशी खेलों में भी बड़े उत्साह से भाग लेते और सतत परिश्रम और उद्यम के बल पर यूरोपीय खिलाड़ियों की बराबरी करने की महत्वाकांक्षा रखते इसका रहस्य एक बार उन्होंने गांधी जी को बतलाया था क्या आप जानते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं में मैं यूरोपीय लोगों के साथ क्यों भाग लेता हूं मुझे अपने देश के लिए इतना अवश्य दिखा देना है कि कौशल्य में हम उनसे कम नहीं हैं ऐसा समझा जाता है कि हम लोग अनेक बातों में उन लोगों से पिछड़े हुए हैं इसलिए मैं अपनी शक्ति भर यह दिखा देना चाहता हूं कि हम लोग उनसे श्रेष्ठ भले ही ना हो पर उनसे कम भी नहीं है व्यक्तिगत मान सम्मान की परवाह गोखले जी ने कभी नहीं की सरकार ने उन्हें सीआईई की उपाधि देकर सम्मानित किया ही था परंतु जब आगे चलकर उन्हें सर की उपाधि भी दे जाने की बात उठी तो उन्होंने नम्रता के साथ उसे अस्वीकार कर दिया गोखले जी दिखने में कैसे थे उनकी रुचि अरुचियां कैसी थीं उनके स्वभाव की विशेषताएं कौन सी थीं इस संबंध में उनके निकट के लोगों ने समय-समय पर बेवरवार जानकारी लिख रखी है परम मान्य श्री श्रीनिवास शास्त्री गोखले जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाते हैं वे उनके संबंध में कहते हैं सुंदर चेहरा गोरा रंग लंबा कोट लाल पगड़ी जरी की गोट वाला उत्तरीय गोखले जी की यह मूर्ति चित्र के रूप में ही क्यों ना हो सबके लिए परिचित है पर वो कभी-कभी टोपी पहनते या साफा बांधते थे कई बार भोजन करते समय रेशम की धोती पहनते और पहली बार इंग्लैंड हो जाने से पहले तो वो चोटी भी रखते थे और उसमें गांठ भी लगाते थे आगे चलकर मधुमेह की बीमारी हो जाने से गोखले जी को खाने-पीने में बहुत परहेज बरतना पड़ता था परंतु वह हमेशा परहेज बरतते थे सो बात नहीं थी उन्हें बैंगन की गरम तरकारी बहुत प्रिय थी इससे विपरीत घी से उन्हें बड़ी ही अरुचि थी यहां तक कि दूसरे की थाली में परोसे गए घी की गंध भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी उन्हें दही बहुत भाता था और श्रीखंड की प्रशंसा करते समय तो वह मानो कवि बन जाते थे गोकले जी से भेठ होना आसान नहीं था। पहले से समय निश््चित के बेना किसी संबेलना उन्हें पसंद नहीं था। बाहर के बरामदे में रखे गमलों और पेड़ों के पीछे केवल एक कुर्ता पहन कर वह बैठ दे थ। मित्रों के लिए वहां आने की पूरी स्वतंत्रता रह्दी थी। परंतु जब कोई अपरिक्षित व्यक्ति आता हुआ दूर से दिखा देता तो पेड़ के पत्तों को दूर हटाकर वह उसे देख लेते और जल्दी से कोट पहनकर पास के कंर में भेट के लिए तैयार होकर बैठ जाते। गोखले जी को बात-बात में शर्त बदलने की आदत थी वो हमेशा कहते बोलो ₹5 की शर्त ₹5 उनका हमेशा का आंकड़ा था जब वो खुश होते तो छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ते और सामने की मेज आदि पर जोर से हाथ मारते थे सन 1912 ईस्वी में जब श्रीमती सरोजिनी नायडू उनसे मिलने पूना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में गई थी तब की बात है उस समय गोखले जी भारत के भविष्य के संबंध में कुछ निराश होकर बोल रहे थे उसी दिन शाम की अपनी भेंट के बारे में सरोजिनी देवी ने बताया उस समय गोखले जी को मैंने मुस्कुराता पाया उनकी मुस्कराहट कुछ फीकी अवश्य थी परंतु सुबह की उदासी का नामोनिशान बाकी नहीं था मुझे लेकर वे ऊपर के मंजर पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने ही लगी थी कि मैंने लगभग चिल्लाकर आश्चर्य से पूछा क्या आप इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे जी हां क्यों पर आप तो बीमार हैं परंतु आपने मुझ में एक नई आशा का निर्माण किया है आपके कारण जीवन का स्वागत करने की एक नई शक्ति मुझे प्राप्त हुई है गोखले जी और गांधी जी के आपसी संबंधों का महत्वपूर्ण उल्लेख किए बिना गोखले जी की जीवन गाथा पूरी नहीं हो सकती अपने गुरु के संबंध में देखिए स्वयं गांधी जी क्या लिखते हैं शिष्य अपने गुरू के सम्मंद में क्या लिखे हैं। वो लिखे भी कैसे। शिष्य का कुछ भी लिखना दुरुष्टता होगी। मैंने अनेक बार कहा है कि गोखले जी मेरे राजनेतिक गुरू हैं। इसलिए उनके विशे में लिखना मेरे लिए कटीन है। गोखले जी से अपनी पहली भेंट का वर्णन गांधी जी ने इन शब्दों में किया है सर सिरोश शाह मेहता हिमालय के समान लोकमान्य तिलक अथाह महासागर के समान और गोखले जी गंगा के समान प्रतीत हुए उनके संबंध में उस समय मेरा यह मत बना था कि वे सार्वजनिक जीवन में एक परिपूर्ण मानव है वो मत आज भी कायम है अंत में सन 1915 ईस्वी के फरवरी महीने की 19 तारीख आई गोखले जी के चारों ओर मृत्यु चक्कर काटने लगी परंतु उसकी आहट उन्हें पहले ही मिल चुकी थी डॉक्टर के इलाज चल रहे थे जब देखा कि उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है तब उन्होंने अपने सभी निकटवर्ती लोगों को अपने पास बुला लिया जिनमें मराठी केख्यात नाम उपन्यासकार हरि नारायण आते भी थे गोखले जी ने कहा मुझे अपने बिस्तर से उठाकर मेरी हमेशा की आराम कुर्सी पर बिठाइए फिर उस कुर्सी में बैठकर सबकी ओर शांति एवं संतोष के साथ देखा हरि भाऊ की ओर देखकर फीकी हंसी हंसकर वे बोले जा देखा अब उस लोक में जाकर देखें कि वहां क्या है थोड़ी देर बाद गर्दन हिलाकर बोली हरि भाऊ अब हम चले और अंतिम बार नमस्कार करके उन्होंने शांति के साथ यह लोक से विदा उनके देहांत से भारत के आकाश का मानो एक तीजह पुंज दैदीप्यमान तारा टूट पड़ा लोकमान्य तिलक ने हिंदुस्तान का हीरा महाराष्ट्र का नौ रत्न और पुरुषार्थी पुरुषों में वीर कहकर उनका गौरव किया गांधी जी ने धर्मात्मा और महात्मा कहकर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित की इससे अधिक गौरव और क्या हो सकता था उनकी स्मृति को कृतज्ञता के साथ प्रणाम करना हम सब भारतीयों का पावन कर्तव्य है